अर्थ तेरे दिव्य बीज से ये सब प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं तू सब भूवों का स्वामी है हे सोम यह संपूर्ण विश्व तेरे अधीन हुआ है हे सोम तू पहला संसार को धारण करने वाला हो अर्थ हे ज्ञानी सोम तू जल में रस रूप हो और सर्वज्ञ हो अतः तेरी विशेष धारण करने की शक्ति से ये पांचों दिशाएं रही हैं तू दियो एवं पृथ्वी को धारण करता है हे सोम सूर्य तेरे तेज को बढ़ाता है अर्थ हे शुद्ध होने वाले सोम तू रस के धारक छा� तुझे कामना करने वाले मुख्य ऋत्विज लेते हैं तेरे ऊपर ये सब प्रेम करते हैं अर्थ शब्द करने वाला सोम मेही के बालों की छाननी में से छाना जाता है बलशाली हरे रंग का उदकों में शब्द करता हुआ जाता है छान करने वाले याचक सोम की उत्तम रीति से स्तुति करते हैं स्तुतियां चलती रहती हैं अर्थ वह सोम सूर्य के किरणों से अपने को घेरता है तीन सौणों से युक्त यज्ञ को फैलाता है याजकों की धर्मपत्नियों का यह स्वामी सोमरस अपने पात्र में जाकर रहता है, अर्थ जलों का स्वामी, द्वौलोक का स्वामी, यज्ञ के मार्ग से शब्द करता हुआ जाता है, सहस्रों धाराओं से आने वाला हरे वर्ण का यह सोम याजकों द्वारा पात्रों में रखा जाता है। वह शुद्ध होता हुआ यज्ञ के पास रहने की कामना करने वाला यह सोम इस्तुति का निर्माण करता है, अर्थ हे सोम बहुत जल के समीप तू जाता है, सूर्य की भांत इस्त अथवा पुज्ज होकर मेढ़ी के बालों के छानने के पात्र में जाता है, याजकों ने पत्थरों से खूटकर निकाला हुआ यह सोमरस बड़े युद्ध के लिए धन प अर्थ हे सोम तू अन्न एव बल बढ़ाता है शेल पक्षी जैसा अपने घर में आकर रहता है वैसा तू कलशों में रहता है इंद्र के लिए उत्साह बढ़ाने वाला आनंदकारक कारक यह रस निकाला है यह दुलोक का धारण करता उदाहरण देने योग्य दृष्टा है अर्थ सात बहने और माताएं नए उत्पन्न हुए बालक उस प्रकार सब भोनों का राज्य करने की कामना से पानी के साथ मिलाए गए दिव्य मनुष्यों का नरिच्छु चढ़ने वाले सोम को सब भोनों के ऊपर विराजमान होने के लिए रस निकालते हैं अर्थ हे सोम तू स्वामी है इन भोनों में तू जाता है हरित रंग के उत्तम गतिमान अशों को रथ में जोत तू जाता है वे तेरे ल तेरे व्रत में मनुष्य रहें अर्थ हे सोम तू सब प्रकार से मानवों का निरीक्षण करने वाला है हे सोम के बल को बढ़ाने वाले रस उन जलों में तू मिल जा वह तू हमारे लिए रस दे वह तू हमें गौ आदि से युक्त पशु एवं सुवर्ण आदि धन दे दो हम इन भोनों में दीर्घ जीवन से युक्त हो जाएं अर्थ हे सोम गौव वाला और जल के साथ मिश्रित हुआ रस दे दो हे सोम तू उत्तम वीर है और तू सब जानने वाला हो उस तुझको ज्ञानी जन स्तुति करते हुए तेरे पास बैठते हैं अर्थ मिठे रस की लहरें और जल में मिलाया महान सोम कलश में जाता है पवित्र रथ वाला राजा संग्राम में जाता है तब यह सोम सहस्त्र प्रकार के बहुत विशेषे प्राप्त करता है अर्थ वह सोम सबको चलाने वाली प्रजा देने वाली उत्तम अर्थ वाली सब स्तुतियां दिन में एवं रात में प्रेरित करती हैं ज्ञान पूर्वक किया कार्य प्रजा युक्त गृहादि से युक्त पिए हुए सोम इंद्र के पास हमारे लिए मांगो अर्थ वह सोम सबके समुख ज्ञान पूर्वक दिनों के प्रकाश किरणों से अनुकूल रीति से चेतना पैदा करता है। हरे वर्ण का हर्ष उत्पन्न करने वाला दो लोगों को अर्थात स्तोता और यजन कर्ता को योग स्थान को पहुंचाता है तथा द्वीप एवं पृथ्वी के मध्य में पहुँचता है मानवों द्वारा प्रशंसित दिव्यधन यजमा� दूध के साथ मिलाते हैं, विभिन्न प्रकार से मिलाते हैं, योग्यरीति से मिलाते हैं, यज्ञ में समर्पित पदार्थों का देव स्वाद लेते हैं, मधुर दूध के साथ मिलाते हैं, नदी के जल में मिश्रित होने वाले स्वर्ण से शुद्ध होने वाले सोम को देखने वाले को इन जलों में प्राप्त करते हैं। अर्थ हे रित्तजों ज्ञानी सोम की इस्तुति के मंत्रों का गायन करो वह बड़ा व्रस्त की धारा की भांति अन्न को अति देता है सर्प की भांति जींद त्वचा को अति दूर करता है घोड़े की भांति खेलता हुआ यह हरे रंग का सोमरस कलश में जाता है अर्थ अग्रगामी राजमाने जल में मिलाया सोमरस की इस्तुत की जाती ह मिश्रित हुआ सुंदर दिखाई देने वाला जल में मिश्रित हुआ तेजस्वी रख वाला राजा धन देता है और घर भी देता है ऐसे सोम का रस निकालते हैं अर्थ जो लोक के आधार उद्यमशील सोम का रस निकालते हैं तीन कलशों में अपने स्थान में प्राप्त करके रहता है सोम शब्द करने वाले को बुद्धमान ऋतज स्तुति करते हैं तब तेजस्वी सोम को ऋतज स्तुति करते हुए प्राप्त करते हैं अर्थ छाने जाने वाली मिली शब्द करने वाली तेरी धाराएं मेही के बालों की छाननी में से अति छानी जाकर नीचे आ रही हैं हे सोम जब उदक के साथ पात्रों में मिलाया जाता है उस समय रस निकालने पर सोम अर्थ हे सोम हमारे यज्ञ कार्य को जानने वाला प्रशस्तनीय तू हमारे यज्ञ के लिए रस निकाल कर दे मेढी के बालों की छाननी में से आनंद बढ़ाने वाला रस देने के लिए शीघ्र गुजर जाओ हे सोम भक्षण करने वाले सब राक्षसों को जीता युद्ध में या यज्ञ में उत्तम वीर होकर तेरे विषय जल्द ही रस निकाल कर दे पात्र में जाकर रह भित्यों द्वारा शुद्ध किया हुआ अन्न के उदेश से आगे चल घोड़े की भांति तुझ बलसाली सोम को शुद्ध करने वाले यज्ञ के पास अंगुलियों से पकड़ कर ले जाते हैं अर्थ उत्तम आयुधों से युक्त वह सोमदेव रस निकाल देता है दुष्टों को नष्ट करने वाला उपद्रव करने वाले से संरक्षण करने वाला देवों का रक्षक उत्पादक उत्तम बलशाली दुलोक को आधार देने वाला पृथ्वी का धारण करता यह सोम है अर्थ अति इंद्रिय इष्टतिको देखने वाला ज्ञानी लोगों के अग्रभाग में रहकर आगे बढ़ने वाला तेजस्वी धैर्यवान वश रखने वाला कवित्व से ज्ञान प्राप्त करता है जो इन भाषणों का गुप्त से रखा हुआ स्थान जानता है सोम पीने से वीर में ये शुभ गुण बढ़ते हैं तथा वह वीर अधिक कार्य उत्तम से करने में समर्थ हो जाता है। अर्थ, हे इंद्र, या सोम मधुर बल बढ़ाने वाला छाननी में से छाना जाता है यह सोम सहस्त्रों प्रकार के लाभ देने वाला और सैकड़ों लाभ देने वाला इवन बहुत लाभ देने वाला बलशाली शाश्वत यज्ञ में आकर रहता है अर्थ यह सोम रस गौ के दूध से बने सहस्त्रों प्रकार के अन्न देने के लिए छाननी से छाना जाने वाला अमृत जैसे बड़े अन्न के लिए उत्पन्न हो रहे हैं जैसे अन्न मान अर्थ अनेकों द्वारा स्तुत किया हुआ शुद्ध किया जाने वाला मानवों के सब प्रकार के भोजनों के लिए यह सोम यज्ञ स्थान में आता है क्षेण पक्षी से लाए गए हे सोम सब अन्नों को भरपूर भर दो धन देता हुआ अन्न सब प्रकार से दो अर्थ यह रस निकालते समय सोमरस गमन करने वाले में कुशल बंधनों से छोड़ा हुआ घोड़ा जैसे दौड़ता है वैसा छाननी में से दौड़ता है तिक्ष्ण श्रिंगों को अधिक तिक्ष्ण करता है जैसा महिस गौओं की कामना करता हुआ शूरवीर की भांति अपने स्थान को जैसा जाता है वैसा यह सोम यज्ञ स्थान मे� और कहां से दूसरे प्रकार के देश से होती हुई गौवों को प्राप्त करती है दुलोक से जैसे विद्युत शब्द करती हुई बादलों को प्रेरित होकर जाती है वैसी हे इंद्र तेरे लिए सोम रस की धाराएं चलती हैं अर्थ ही सोम और छाना जाता हुआ तू गावों के समूह के समीप जाता है इंद्र के साथ एक रथ में बैठा हुआ तू त्वरित दान देने की कामना करने वाला इस्तुत जिसकी चल रही है ऐसा बहुत अधिक अन्न हमको दो हे अन्नमान सोम वे अन्य तुम्हारे ही हैं